नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष सफलता का आधार मूल्य शिक्षा इस कार्यक्रम में आशा करूंगा आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे जैसे कि हमने कल इसी प्रोग्राम में विशेष एक संस्कार को परिवर्तन करने की विधि जिसका कारण हम दूसरों को मानते हैं दूसरे के का कारण हम अपने आप को बदल नहीं पाते या इसके कारण ऐसा हो रहा है कारण बताने के कारण हम अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पाते तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है रियलिटी क्या है वो हमने समझने की कोशिश की कल के एपिसोड में तो आई अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि अब जब दूसरों के बारे में जब हम लोग आ, सोचना शुरू कर देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच में आती है अब घर को ही ले लीजिए सास और बहू के रिश्तों में समन्वयता या फिर असमानता भी होता है या फिर आ, कभी कभी जो है बड़ी मुश्किल भी होती है और कहा बहुत अच्छा जो है चीज़ें बन जाती हैं तो अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि संस्कार परिवर्तन के अंदर ये भी एक विषय आता है तो आज सांस और बहू के रिश्तों में समन्वयता विषय को लेकर बात करने वाले हैं और हमेशा की तरह राजेश सर हमारे साथ हैं और आज के इस प्रोग्राम में वो इस विषय को लेकर अपने विचार हमारे साथ साझा करने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से राजेश जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू थैंक यू वेरी मच जी राजेश जी मैं चाहूँगा कि आप जैसे कि आज जो विषय है आ, संस्कार परिवर्तन अंतर्ग, के अंतर्गत सास और बहू के रिश्ते में समन्वयता इस विषय पर क्यों बोलना चाहते हैं देखिए भारत की संस्कृति ऐसी है जहाँ पर कि हमारी जो परिवार है एक तरह की कम्बाइंड फैमिली है जहाँ पर बेटा और बहू माँ बाप और जो जो लड़का होता है उसके भाई बहन छोटे हैं बड़े हैं या अगर वो मैरिड भी हैं तो भी काफ़ी परिवारों में लोग इकट्ठे रहते हैं बिल्कुल लेकिन भारत में देखा गया है कि ये जो ख़ास रिश्ता है परिवार में सास और बहू का ये कहते हैं कि एक तरह की घर घर की कहानी बन गई है जैसे कि सास और बहू के रिश्ते में ज़्यादातर कोई ना कुछ प्रॉब्लम रहती है दरार रहती है उनमें कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम रहती हैं कि संबंध अच्छे नहीं रहते हैं तो जब दोनों में संबंध अच्छे नहीं रहते हैं तो परिवार में भी तनाव रहता है चिंता रहती है परेशानी रहती है जो हसबेंड है उसको भी टेंशन रहती है क्योंकि व्यक्ति तो सारा दिन भारत में जैसे कल्चर है कि जो भाई हैं या जो लड़के हैं वही काम करते हैं नौकरी करते हैं बिजनेस करते हैं और वही पैसा कमा करके लाते हैं घर में जिससे घर जो है चलता है लेकिन एक व्यक्ति सारा दिन बाहर रह के घर में आता है कि घर में स्कून मिलेगा आराम मिलेगा लेकिन जैसे ही वो घर में प्रवेश करता है तो उसको स्कून और आराम और रिस्पेक्ट ना मिलने की बजाय कुछ और ही सुनना पड़ता है तो जिससे परिवार का जो हम कहेंगे एक जिसको हम कहते हैं भारतीय है परिवार या जिसको हम कहते हैं कि परिवार बना ही क्यों था उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है तो इसलिए ये संबंध जो है ये सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा ख़बरों में रहता है कि सास और बहू या कहेंगे घर घर की कहानी तो अगर ये संबंध दोनों का ठीक हो जाए तो मैं समझता हूँ परिवार जो है एक खुशहाल परिवार हो सकता है और एक बहुत अच्छा माहौल जो हमारे बच्चों को चाहिए आ, उनके डेवलपमेंट के लिए उनके अच्छे संस्कारों के लिए अगर बच्चों को ऐसा माहौल मिल जाए लेकिन उसका आधार मैं समझता हूँ वो मुख्यतः सास और बहू का इसलिए आज विशेष हमने इसको चर्चा में लिया है नहीं, नहीं, नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात आपने है आपने बताया कि हर घर में जो है सास और बहू का एक रिलेशनशिप बना रहता है और कई बार इन दोनों को जो है आ, लोग जो है मेन एक मुद्दा बन जाता है जहाँ पर एक आ, आ, एक व्यक्ति है जो उसी घर में रहते हैं और एक नया मेहमान उनके सामने आ जाता है तो उन दोनों के संस्कारों में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है कभी कल्चर अलग होता है कभी भाषा अलग होता है कभी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती हैं और फिर उनका मेन जो है तालमेल बिठाना या तालमेल के साथ एक नए रिश्तों को अपनाना ये अपने आप में दोनों के लिए मुश्किल होता है तो ऐसे में कैसे वो चीज़ें बनती हैं तो यहाँ पर संस्कारों का टकराव होना सहज है लेकिन उसे एक अगर मेडिटेशन uh, या फिर हम लोग इस तरह की जो बातें पिछली बार हमने खुद के बारे में थोड़ा सा खुद का एहसास खुद के बारे में सोचना खुद के बारे में आप क्या बनना चाहते हैं या आपका क्या लाइफ में आप किस तरह से जीना चाहते हैं इस तरह की बातें जो आपने बताई थी शायद वो काम करती है तो कैसे हम लोग जो है दोनों जो है डिफरेंट कल्चर वाले लोगों को एक साथ एक जगह पे रहना है और लंबा समय तक रहना है तो बड़ा मुश्किल होता है तो इसमें क्या कौन कैसे चेंजेस करें <laughs> तो जैसे आपने कुछ बातें बताई कि संस्कार दोनों के अलग अलग होते हैं क्योंकि एक व्यक्ति एक परिवार में जैसे सास तो उसी घर में रहती है लेकिन बहू को अपना घर छोड़कर आना पड़ता है और जिस घर में वो रहती है उनके संस्कार अलग होते हैं और जिन लोगों के साथ वो रहती है अपने माँ बाप भाई बहन के साथ रहती है उन सबके संस्कार अलग है उनकी सभ्यता अलग है उनका कल्चर अलग है उनका खाना पीना अलग है उनके टेस्ट अलग हैं, उनका पहरावा अलग है तो एक परिवार को दूसरे परिवार में छोड़ करके जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप को एडजस्ट करना और उसमें प्यार की भी बहुत आवश्यकता होती है कि एक जो लड़की है अपना घर छोड़ के कर दूसरी जगह जाती है तो वो किस लिए जाती है तो वास्तविकता में देखा जाए तो हसबेंड के प्यार के लिए जाती है और प्यार के लिए हम जिंदगी में सब कुछ करते हैं बिल्कुल क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ हम क़ुर्बानी भी देते हैं त्याग भी करते हैं hmm. कुछ भी छोड़ते हैं तो हमें वो छोड़ना नहीं लगता बल्कि पाना लगता है तो इसलिए मैं समझता हूँ प्यार एक ऐसी चीज़ है जैसे भारतीय अगर आप मूवीज़ को भी देखें तो 99% मूवीज़ जो हैं लव के ऊपर बनी हुई हैं और प्यार के कारण वो अपने माँ बाप को भी छोड़ देते हैं धन दौलत को भी छोड़ देते हैं इवन दुनिया छोड़ने को भी वो क्या जाते हैं तैयार हो जाते हैं तो इसलिए एक लड़की अपना घर छोड़ इसलिए आती है उसकी एक्सपेक्टेशन होती हैं कि उसको अपने हस्बैंड से इतना प्यार मिले कि वो अपने घर वालों को याद नहीं करे अपने भाई बहनों को माँ बाप को याद नहीं करे लेकिन यहाँ पे समझने की बात ये है कि अगर रिश्तों में कहीं प्रॉब्लम आ रही है कहीं ऊंच नीच हो रही है कोई ना कोई आ, हम कहते हैं कि दरार पड़ रही है तो उसका कारण क्या है तो देखा जाए उसका कारण भी प्यार ही है बिल्कुल कैसे प्यार है और उसके पीछे क्या कारण है जैसे वाइफ को लगता है कि उसका हस्बैंड उससे ज़्यादा प्यार करे और वहीं माँ है माँ ने अपने बच्चे को भी बड़े प्यार से पाला होता है बचपन से उसको उसके आदतों की उसके संस्कारों की उसके खाने पीने की वो कैसे उठता है कैसे बैठता है क्या उसकी वीकनेस है क्या उसकी स्ट्रेंथ है माँ को सबसे सब कुछ पता होता है तो माँ ने भी अपनी जिंदगी का बहुत एक अभिन्न हिस्सा जो है अपने बच्चों को पालने के लिए जो है व्यतीत किया होता है और माँ का भी अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार होता है तो माँ भी अपने बेटे को बहुत प्यार करती है और वहीं पत्नी के लिए वही बेटा जो है उनका पति है तो वो भी उसको बहुत प्यार करती है तो यहाँ देखें तो ये दरार मैं समझता हूँ पहला जो मुख्य कारण है संस्कार तो वन ऑफ द मेन रीज़न् ही हैं लेकिन उससे भी जो बड़ा कारण है वो शायद क्योंकि दोनों ही एक व्यक्ति को प्यार कर रहे हैं व्यक्ति एक है एक के लिए वो हस्बैंड है और एक के लिए क्या है वो बेटा है अब दोनों ही प्यार करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि उन दोनों में जेलसी है क्योंकि प्यार दोनों में जैसे है जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं हस्बैंड एक है लेकिन उनकी दो बीवियां हैं हस्बैंड तो एक है वो दोनों अपने हस्बैंड को प्यार करती हैं लेकिन आपस में उनकी जेलसी होती ईर्षा होती है तो मैं समझता हूँ इसका थोड़ा बहुत कारण जो है कहीं ना कहीं जेलसी है कहीं ना कहीं ईर्षा है कि वो चाहती हैं कि एक बेटे को अपनी तरफ खींचती है माँ के बेटा मेरा कहना माने क्योंकि जैसे ही शादी होती है पहले बेटा जो है वो ज़्यादा समय अपनी माँ को देता है उसे अपने मन की हर बात को करता है और और माँ की बात को सुनता भी अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करता है तो हमेशा ही माँ का अपने बच्चे के ऊपर अधिकार रहता है लेकिन जैसे ही एक और बेटी घर में आ जाती है पत्नी आ जाती है तो उसका प्यार थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है तो जैसे ही प्यार डाइवर्ट होता है तो और जो बेटा है वो अपनी पत्नी को भी अप पति है अपनी पत्नी को भी टाइम देता है उसकी भी बात को सुनता है उसकी भी बात को मानता है तो कहीं ना कहीं आई थिंक दोनों में एक कंपटीशन हो जाता है एक हम कहेंगे कि कंपटीशन हो जाता है कि वो मेरे को ज़्यादा समय दे मेरी बातों को ज़्यादा सुने मेरे को ध्यान दे इस तरह माँ को भी लगता है कि नहीं ये बेटा मेरे हाथ से निकलता जा रहा है पहले तो मेरे पास बैठता था अभी तो मेरे पास पाँच मिनट के पाँच मिनट के लिए भी नहीं बैठता हमारी तो बात ही नहीं सुनता है तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कारण जो है दोनों में एक तरह की जेलसी है और उस जेलसी के कारण ही फिर जब संस्कार उनके अलग अलग होते हैं तो संस्कारों में भी टकराव आ जाता है जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि मान लीजिए एक पर्सनैलिटी है जिसको सफाई बहुत पसंद है और दूसरी पर्सनैलिटी ऐसी है जो सफाई हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो फिर वो क्या करते हैं उस ईर्षा को एक दूसरे में आ, कहेंगे कमियां कमजोरियां निकालने में वो जो है वो लग जाते हैं लेकिन उसका जो रीज़न बिहाइंड होता है वो ये होता है कि वो ईर्षा होती है तो ईर्षा की जगह अगर दोनों आपस में प्यार रखें क्योंकि उस ईर्षा के बीच में बेटा भी बेचारा फंस जाता है और जो घर आएगा तो माँ क्या करेगी बहू की गलतियाँ निकालेगी बहू की बुराइयाँ करेगी वही माँ पहले बेटे से पूछती थी कि बेटा क्या हुआ तुझे आज ऑफिस में खाना मिला तुमने क्या किया क्या नहीं किया प्यार से बात करती थी लेकिन आज वही बेटा घर में आ रहा है तो माँ उसके बारे में नहीं पूछ रही है लेकिन क्या बता रही है बहू ने ऐसा किया बहू ने वैसा किया आज उसने सब्ज़ी ठीक नहीं बनाई आज उसने ये नहीं किया आज उसने मेरे से बात नहीं की है ना आज उसने घर की सफाई अच्छी तरह से नहीं की तो बेटा ऑलरेडी दुखी होके थका हारा हुआ वो काम पर घर आता है और जैसे ही वो घर आता है तो उसका भी जीवन क्या हो जाता है बहुत मुश्किल हो जाता है और इसी तरह जब वो अपनी पत्नी के पास जाता है तो पत्नी क्या बात करती है तो भारी मेरे से अच्छी तरह व्यवहार नहीं करती मेरे से प्यार नहीं करती उसने आज ये ये कर दिया ये ये कर दिया तो दोनों तरफ उसको क्या सुनने को मिल रहा है एक दूसरे की कमी कमजोरियां एक दूसरे के ताने सुनने को मिल रहे हैं लेकिन ये खींचा तानी जो है ये जेलसी की वजह से है ईर्ष्या की वजह से है अगर सास भी अच्छी तरह ये समझ ले कि अगर हम आपस की जेलसी को ख़त्म कर दें अगर बहू भी अच्छी तरह ये समझ ले कि हम एक दूसरे की जेलसी को ख़त्म कर दें तो हमारे घर का वातावरण बहुत अच्छा हो सकता है सारे बहुत सुख से रह सकते हैं तो पति को भी पत्नी का प्यार मिलेगा और बेटे को भी माँ का जो है वो प्यार मिलेगा तो मेन कॉज जो है वो इसको समझना बहुत ज़रूरी है रूट कॉज को समझना हमको जो है बहुत ज़रूरी है उसके बाद जब वो ये समझ जाते हैं तब तो ठीक है संस्कार जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि संस्कारों को बदला जा सकता है जिस विधि से हमने बात की थी जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बताएँगे कि हमने जो पिछले एपिसोड में विधि बताई थी उस विधि के ऊपर प्रयोग किया एक बहन थी और उसको लग रहा था कि मैं जिस घर में शादी करके आई हूं पिछले 20 साल से रह रही हूं लेकिन मेरे को पिछले 20 साल से जो मेरे सास ससुर हैं उन्होंने मेरी जो रिस्पेक्ट बनती है आज तक मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दी नो no डाउट वो बूढ़े हैं उनको उनकी सेवा तो करनी पड़ती थी उनको भोजन भी खिलाना पड़ता था पानी भी देना पड़ता था लेकिन मन में वो हीन भावना ले के उनकी सेवा करती थी खिज के उनकी सेवा करती थी ये लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं ये लोग मेरी इज़्ज़त नहीं करते जो मैं डिज़र्व करती हूँ इन्होंने मुझे आज तक वो मान शान नहीं दिया या वो रुतबा नहीं दिया घर में जो मेरा होना चाहिए था फिर हमने जब उनको बताया कि आप ये वाला प्रयोग करके देखो आप ये समझो कि मुझे उनकी मदद करनी है उनके संस्कारों को बदलना है क्योंकि उसको लगता था कि मैं कुछ भी करती हूँ सब्ज़ी अगर थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है तो मेरी सांस मेरे को ताने मारती है ना तो उनको ना देख करके क्योंकि वो क्या करती थी जैसे ही सास के पास जाती थी उसका चेहरा देखती थी तो उसका मन नेगेटिव हो जाता था और भले उसको मजबूरन में काम तो करना पड़ता था लेकिन जैसे ही अपनी सास का चेहरा देखती थी मन नेगेटिव मन नेगेटिव तो उसकी सास ने जो उसको नेगेटिव बातें बोली वो उसको याद आ जाती थी ऐसे ही के साथ भी यही होता था और दोनों का झगड़ा चलता ही रहता था किसी न किसी बात पर होता था लेकिन एक व्यक्ति ने ये धारण किया क्योंकि भारत में कल्चर ये है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करना छोटों का फर्ज़ होता है तो बहू ने जब ये सोचा कि मुझे बदलना है मुझे इनकी मदद करनी है बल्कि मुझे रिस्पेक्ट इनको देनी है ना कि लेनी है क्योंकि एक नियम है देना ही लेना है अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो बदले में क्या मिलता है आपको भी रिस्पेक्ट मिलती है ना किसी को आप झुक के पेन देंगे तो अगला व्यक्ति भी झुक जाएगा अगर आप पहले किसी को नमस्कार करते हैं तो आपने बहुत बार देखा होगा कि अगला व्यक्ति भी आपको नमस्कार करता है अगर आप किसी व्यक्ति से इंग्लिश में बात करना शुरू करते हैं तो वो भी इंग्लिश में बोलना शुरू करता आप हिंदी में बात करेंगे वो हिंदी में बोलना शुरू करेगा तो पहल आपको करनी है क्योंकि आप उसकी मदद कर रहे हैं तो हमने देखा कि वो जो बहू थी उसने जब ये एक्सपेरिमेंट किया कि अपनी जो साँस थी उसके सबसे पहले गुण देखे कि इसमें क्योंकि बुज़ुर्ग जो होते हैं गुण तो होते ही हमने उनको बोला कि आप उनके गुण देखो तो उसने कहा गुण तो बहुत अच्छे हैं वो बहुत सफाई पसंद है घर का बहुत ध्यान रखती है जब हम बाहर जाते हैं हस्बैंड वाइफ तो बच्चों का ध्यान रखती है बच्चों को खाना बना के देती है और जब नौकरानी घर में आती तो उससे काम भी करवाती है तो बहुत अच्छे गुण हैं उनमें तो उन्होंने उनके गुणों को देखा तो फिर उनको बोला कि अभी आप जब भी उनके सामने जाओ तो उनके गुणों का चिंतन करना और मुख से कुछ मत बोलना तो उन्होंने <laughs> साइलेंस रखी मुख <laughs> से कुछ नहीं बोला और उनके गुणों का चिंतन किया जैसे गुणों का चिंतन किया तो उन्होंने पाया कि मन तो पॉजिटिव हो गया <laughs> और उन्होंने संकल्प लिया था कि मुझे इनकी मदद करनी है तो बुजुर्ग <laughs> हैं तो बुजुर्गों की मदद करने बेचारे बूढ़े होते हैं किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है घुटनों में दर्द है चल नहीं पाते हैं कई तरह की तकलीफें होती हैं उसके कारण वो बेचारे चिड़चिड़े हो जाते हैं और चिड़चिड़ा होने के कारण बहू से भी ऐसा बिहेव करते हैं लेकिन वो बेचारी समझ नहीं पा रही थी कि वायद्यार वो मेरे से ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं लेकिन जब उसको बताया कि अपने ऊपर आपको ध्यान देना है तो फिर उन्होंने कहा मुझे इनकी मदद करनी है फिर उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग संकल्प लिया कि मैं एक महान जो है व्यक्ति हूँ और इस महानता के आधार पर मुझे महान कार्य करने हैं तो इस भाव से एक सेवा भाव से रिस्पेक्ट भाव से उसने कि ये मेरे माँ बाप की तरह हैं मुझे इनकी सेवा करनी ना कि मुझे मजबूरन करना पड़ता है ये तो मेरे को ताने मारते हैं मन में नेगेटिव भाव लेके नहीं पॉजिटिव भाव से जब उसने करना शुरू किया और एक बार नहीं दो बार नहीं कंटिन्यूसली नौ दस बार किया तो जैसे उसने करना शुरू किया तो सास के भी मन में आया अरे ये तो बदल गई है इसके शब्दों में परिवर्तन आ रहा है और उसकी जो मन की फीलिंग्स थी वो टच होती क्योंकि हमारे जो वाइब्रेशन होते हैं वो जो भाव दूसरों पर पहुँचते हैं वो भाव दूसरों को बदलते हैं तो उसने पाया कि जब उसने दस बार बिना किसी स्वार्थ के क्योंकि यहाँ तो कई बार हमें स्वार्थ होता है तो हम सास की सेवा करते हैं आपने बाहर जाना है अपने माइके जाना है माँ बाप के पास तो आप थोड़ा बहुत उनके आगे पीछे घूमते हैं कि आपको छुट्टी मिल जाए लेकिन जब आप निस्वार्थ उनकी सेवा कर रहे हैं तो उसने पाया कि उसकी सास ने भी उसको अपनी बेटी की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया वो जो एक रिस्पेक्ट एक्सपेक्टेशन रख रही थी पिछले 20 साल से जो आज तक उसको मिली नहीं थी तो बस 21 दिन उसने इसका प्रयोग किया और उसने पाया कि वो रिस्पेक्ट जो 20 साल से मांग रही थी आज बिना मांगे ही उसे वो रिस्पेक्ट जो है मिल रही है और अगर बिल्कुंग. एक व्यक्ति बदलता है तो दूसरा भी आसानी बदल से बदलता बदल है जी राजेश जी काफ़ी अच्छा एग्जांपल देखिए आपने बताया सास और बहू के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको कैसे हम लोग समअप कर सकते हैं उसे कैसे अच्छा बना सकते हैं ये आपने बताया और बात ये है कि रिलेशनशिप दोनों तरफ से जो है वैसे के वैसे ही है लेकिन हम जब नए रिश्ते में जुड़ जाते हैं तो हम अपने कॉन्फ्लिक्स में ही बने रहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए तो बात सुनने के बजाय अगर हम लोग उस चीज़ को समझे और समझने के बाद उसके साथ हम लोग अगर जुड़ जाते हैं तो हमारे लिए विन विन सिचुएशन आ जाता है क्योंकि अगर हम सांस को ही अपना मां समझे और उनको हेल्प करना शुरू कर दें तो सिंपल है कि वो सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्स ख़त्म हो जाती हैं और उनको भी अच्छा लगता है कि ये तो मेरी बेटी जैसा है और मेरी सेवा करती हैं तो उन्हें भी जो है नेगेटिव ख़त्म हो जाता है और पॉजिटिव वाइब्रेशन शुरू हो जाता है जैसे आपने बहुत ही सिंपल उदाहरण देके बताया चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए कुछ बातें आपसे शेयर किया जैसे बहुत सारे अलग अलग रिलेशनशिप है और उसमें मेन मुख्य जो रिलेशनशिप आता है सास बहू का जिसके ऊपर हमने आज चिंतन किया तो चलिए जाते जाते मैं यही कहूँगा कि आप भी अगर इन विषयों को अच्छी तरह से समझने लगे हो और आपको एक कार्यक्रम के माध्यम से कुछ नया इनसाइट मिलता है आंतम चिंतन करने का मौका मिल जाता है आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपना मैसेज करिए या फ़ोन करके हमें बता सकते हैं तो चलिए इन्हीं शुभारशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रही हमारे साथ सलाम नमस्ते हम आ जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो बस गड़्रा दे रहा एक साचा दो जाना कोई सुख के सब साथी दुख में नको जीवन आने जाने छाया झूठी माया झूठी काया फिर कहे को सारी उमरिया फिर कहे को सारी उमरिया पाप की कटड़ी ढोई सुख के तब साची दुख में ना कोई मेरे राम मेरे राम तेरा नाम एक साचा दो जाना को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 सभी का अंत सा होई सुख के सब साथी दुख में ना कोई मेरे राम मेरे राम तेरा नाम एक साचा तू तो जाना को सब साथी दुख में न तो मेरे राम मेरा रा, तेरा नाम एक साचा तू तो जाना कोई सुख के सब साथी दुख में ना